ध्यान और आध्यात्मिक जीवन साधना की प्रतिक्रियाएं, ध्यान के अतिरिक्त अभिप्राय बिना किसी उचित मार्गदर्शन के प्राणायाम विभिन्न तपस्याओं में भी हाथ अजमाना चाहते हैं शरीर को उचित आहार विश्राम और निद्रा से वंचित करने से मन को नियंत्रित करने के प्रयास में लंबे समय तक एक आसन पर बैठने से तनाव में वृद्धि ही होगी इसके परिणाम स्वरूप मानसिक शक्ति की क्षति अथवा स्नायुविक आघात लग सकता है जिससे जटिल समस्या पैदा हो सकती है साधक को अपनी शारीरिक और मानसिक सत्यों के विषय में यथार्थवादी होना चाहिए उत्तेजनी और अति संवेदनशील लोगों को अचानक बहुत अधिक ध्यान का प्रयत्न नहीं करना चाहिए उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए यह सत्य है कि तीव्र मुमुखा और महान मनोबल युक्त कुछ अल्पसंख्यक साधक भी हैं लेकिन उनका अंधानुकरण करने का प्रयत्न मत करो अपने स्वभाव का अध्ययन करो और यह जानो कि तुम कितना बोझ उठा सकते हो आसानी से उत्तेजित हो जाने वाले ऐसे लोगों को जिनके दिमाग में बहुत सी योजनाएं उथल पुथल मचाए रहती है एक बार में एक घंटे से अधिक समय तक बैठने और ध्यान करने के प्रलोभन से दूर रहना चाहिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करने के लिए शांत स्वभाव की आवश्यकता होती है इसके अतिरिक्त अटूट ब्रह्मचर्य द्वारा मस्तिष्क को सबल बनाना चाहिए ब्रह्मचर्य विहिन्न व्यक्तियों का मस्तिष्क आसानी से गर्म हो जाता है जिस साधकों ने जिन साधकों ने कुछ प्रगति कर ली है उनमें दूसरे प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं शुष्कता अथवा शून्यता का भाव सबसे बहुल है कुछ दिनों तक अथवा सप्ताहों तक अच्छे ध्यान का आस्वाद पाने के बाद साधक को लगता है कि उसने अचानक ध्यान में सारी रुचि खो दी है वह मन को एकाग्र करने में कठिनाई का अनुभव करता है उसे लगता है कि वह मानव शून्य में तैर रहा है यह प्रायः अति स्पष्ट कल्पना की प्रतिक्रिया होती है यदि तुम अपने इष्ट देवता की तीव्रता से कल्पना करने में सफल हो उसका कुछ समय तक आनंद ले सको तो जब तुम और अधिक कल्पना न कर सको तो तुम पूरी तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इष्ट ही सत्ता के साथ संपर्क विच्छेद हो गया है और इससे बहुत वेदना होती है ऐसी स्थिति में यह स्मरण रखना सदा त्रियकर है कि अंतरात्मा सदा आत्माओं की आत्मा परमात्मा के संपर्क में बनी रहती है भले ही तुम कल्पना करने में असफल हो रहे हो फिर भी तुमने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया है इन शुष्क अवसरों पर चाहे वे कितने ही कष्टप्रद क्यों न हो साधक को अपनी चेतना के केंद्र को पकड़े रखकर जब करते रहना चाहिए साधना के प्रतिक्रियाओं का एक और कारण है व्यक्ति की चेतना के केंद्र का बदलना आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ने के पूर्व साधारण मानव चेतन निम्न केंद्रों में विचरती रहती है उसका सामान्य जीवन खाने सोने और इंद्रिय भोगों से ही संबंधित रहता है आध्यात्मिक जीवन को और मुड़ने पर उसे पता चलता है कि निम्न विचारों और गतिविधियों के द्वारा वह स्वयं को परिचालित नहीं होने दे सकता उसे उच्चतर विचारों की आवश्यकता महसूस होती है और इसका अर्थ है चेतना के केंद्र का परिवर्तन जब चेतना के केंद्र को हृदय या मस्तक के स्तर तक लाने का प्रयत्न किया जाता है तो तुम्हें पता चलता है कि इन स्तरों पर अधिक समय तक बने नहीं रह सकते तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारी चेतना का कोई निश्चित केंद्र नहीं है इससे मन अत्यधिक अस्थिर हो जाता है किसी संदर्भ बिंदु के बिना संसार में रहना और उसके विषयों के साथ व्यवहार करना अत्यंत विरक्तिकर अनुभव है साधक पाता है कि वह न तो चेतना के उच्च केंद्र में इष्ट का ध्यान कर सकता है और न ही निम्न केंद्रों में विचरण करता हुआ पहले की तरह संसार का सुख भोग सकता है जब अहम चेतना बिना किसी निश्चित बिंदु के भटकती रहती है तब साधक अपने बारे में कम विश्वस्त हो जाता है तथा उसका चरित्र और आचरण कुछ समय के लिए अस्थिर हो जाता है आध्यात्मिक विकास के क्रम में यह एक अपरिहार्य अवस्था है इस अवस्था से व्यक्ति कितनी जल्दी उभरता है यही समस्या है कुछ साधक बहुत लंबे समय तक उत्कृष्ट और उपहास्य स्थिति के मध्य दौलायमान होते हुए बने रहते हैं दूसरे कुछ स्थायी रूप से अपनी चेतना को निम्न केंद्रों में बनाए रखकर पुराने जीवन में लौट जाते हैं अपनी चेतना को परमात्मा चेतना से जोड़ो आध्यात्मिक चेतना को हमारी व्यक्तिगत चेतना का विस्तार होना चाहिए हमें अपनी व्यक्तिगत चेतना के सुदृढ़ आधार पर खड़े होने के बाद आध्यात्मिक चेतना का विकास करना चाहिए बिंदु को सर्वप्रथम बहुत निश्चित होना चाहिए और उसके बाद उसे समग्र वृत्त के साथ तादात में स्थापित करना चाहिए अत्यंत स्पष्ट बिंदुत्व बोध के बिना वृत्त का अनुभव संभव नहीं है जब मैं हूँ तभी भगवान है मैं समस्त समस्याओं से रहित आत्मा हूँ इस मैं को बलवान बनाना होगा दूसरे मैं को सीमित मैं को जो निरंतर समस्याएं पैदा करता है दूर करना होगा हमें अपनी चेतना को बनाए रखना है लेकिन हमारी चेतना का केंद्र मिथ्या अहंकार से हटाकर वास्तविक आत्मा में स्थापित करना चाहिए हमें सदा अपनी उच्चतर चेतना में बद्ध मूल रहना चाहिए कई बार हम अपनी व्यक्तिगत चेतना बोध में प्रतिष्ठित हुए बिना अनंत में तैरना चाहते हैं कोई भी ऐसा अवसर नहीं होना चाहिए जब हम अपनी चेतना में बद्ध मूल न हो हमारी जड़ें कहीं न कहीं गहरी होनी चाहिए जब हम अपनी जड़ों को मिथ्या आधार से हटाएँ तो हमें तत्काल अपनी सच्ची आत्मा में बद्धमूल हो जाना चाहिए और स्वयं को आधारहीन स्थिति में नहीं रखना चाहिए जब भक्त अपने ध्यान के विषय का चिंतन तथा इष्ट के रूप की स्पष्ट कल्पना करते हैं तब उन्हें उनके साथ एक संबंध स्थापित करने में भी समर्थ होना चाहिए अन्यथा वे कल्पना जगत में तैरते रहेंगे साधक को अपनी चेतना को अपने ध्यान के विषय इष्ट की चेतना के साथ संयुक्त करने में समर्थ होना चाहिए